नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज हम लोग जैसे कि कल हमने मैं ही सफलता हूँ इसका दूसरा पार्ट सुना आज हम लोग आ, सेल्फ आ, जो खुद से बातचीत करने की जो आदत है उसको बनाए रखने के लिए आज का जो विषय है सेल्फ़ टॉक कैसे करे खुद से खुद कैसे बात करे इस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं तो आइए एक एक्सपीरियंस आज करेंगे हम लोग जैसे कि हम टॉक नहीं आज एक अनुभूति आप करने वाले हैं क्योंकि एक प्रोसेस है मेडिटेशन का खुद से बात करने का वो प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आइए आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए फिर से राजेश जी हमारे साथ हैं राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी जी, जी. और मैं चाहूँगा कि आज जो आप विशेष प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयरिंग करने वाले हैं कि खुद से कैसे बातचीत करें जी हम पिछले दिनों से बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर ही खुशी है आनंद है प्यार है लेकिन उसको अनुभव कैसे किया जाए अपने मैसेजेज में हमने कुछ थॉट्स दिए जब हम उन थाट्स को करते हैं थॉट्स क्या हैं एक शब्दों का समूह है और हमने ये भी जान लिया है कि शब्द हमारे मन को प्रभावित करते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करते हैं पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव इफेक्ट लाते हैं खुशी मिलती है शांति मिलती है नेगेटिव शब्द बुरा प्रभाव डालते हैं दिमाग के ऊपर भी शरीर के ऊपर भी तो एक तो प्रयोग शायद आप लोग कर भी रहे होंगे या कईयों ने किए भी होंगे कि एक विचार के द्वारा हम अपने में उस खुशी का आहवान करें शांति का आहवान करें लेकिन कई तरह के व्यक्तित्व होते हैं उनमें एक तरह की विधि काम नहीं करती है लेकिन दूसरी विधि अपने अंदर उस सफलता खुशी आनंद को प्राप्त करने की है सेल्फ पॉजिटिव टॉक जिसे हम आत्म सकारात्मक बात भी कहते हैं तो चलेंगे आज हम हम आपको स्वयं से स्वयं कैसे बात करना अपने आप से बात करके अपने अंदर उस खुशी को आनंद को शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो केवल और केवल आपके ऊपर ही निर्भर करता है आइए आज हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे एक प्रयोग करेंगे जैसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको थ्योरी बताई जाती है थ्यूरी के बाद वो लेबॉरट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो थ्योरी तो आप सब लोग जान ही गए हैं कि हम कौन हैं मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है अनादि गुण क्या है लेकिन अभी हमें आज उनको अनुभव करना है दूसरी विधि के द्वारा तो हम चलेंगे इस यात्रा के ऊपर जिसको हम सेल्फ पॉजिटिव टॉक कहते हैं उसके लिए आप थोड़ा अपने आप को तैयार कर लीजिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए हम जब प्रयोग करते हैं तो उसके लिए कुछ तैयारी करते हैं तो इसके लिए तो मैं समझता हूं आपको विशेष तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसा अनुभव मैं समझता हूं शायद ही ज़िंदगी में कभी किसी ने किया होगा तो उसके लिए पहले अपने आप को अलर्ट कर लीजिए अगर मन में कोई आलस आ रहा है या आपको नींद आ रही है तो पानी पी लीजिए आँखों में चीटें मार लीजिए और कोशिश कीजिए कमर को सीधा रखें कोई भी काम कर रहे हों तो उस काम को छोड़ करके बैठ जाए केवल अगले 10 और 15 मिनटों में और आप स्वयं एक साइंस साइंसदान बनकर स्वयं के ऊपर ही प्रयोग करेंगे शरीर आपका एक लैब का काम करेगा और आपका मन जो है वो आपका साइंटिस्ट का काम करेगा तो अपने मन के द्वारा अपने ऊपर आप प्रयोग करेंगे तो चलते हैं हम इस प्रयोग की और आगे बढ़ते हैं हम म्यूज़िक भी चलाएंगे ये म्यूज़िक आपको मदद करेगा एकाग्रता लाने में और आप अगर इसे रोज़ सुबह शाम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव होंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपनी कमर को सीधा रखिए अगर किसी को भी कमर में प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है तो बल्कि आप लेट के भी इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने स्वयं से स्वयं से बात करनी है तो सबसे पहले आप अपने ध्यान को अपने पैरों की ओर लेके आए फर्स्ट ऑफ ऑल पे टेंशन टू योर फीट और ऐसा अनुभव करें कि मेरे पाँव बिल्कुल हल्के हो रहे हैं हल्का छोड़ दें अपने पैरों को ये हल्कापन पैरों से होते हुए धीरे धीरे मेरे टांगों के नीचे वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है और मेरे काफ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं टांगों के नीचे वाला हिस्सा हल्का हो रहा है ये हल्कापन टांगों के ऊपर वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है अनुभव करें दे रिलैक्सिंग हल्कापन पेट के नीचे वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है एंड नाउ यू फील दैट माय एबडोम इज रिलैक्सिंग पेट के नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल हल्का हो गया ये हल्कापन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है अनुभव करें दे माई चेस्ट एरिया मेरा छाती वाला हिस्सा बिल्कुल हल्का हो गया है अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए रिलैक्स या शोल्डर्स अनुभव करें कि मेरे गर्दन के मसल्स बिल्कुल हल्के हो गए रिलैक्स हो गए हैं अनुभव करें कि गर्दन के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं फेस मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं ढीला छोड़ दें अपने सारे शरीर को मेरा सारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया Now you feel that my whole body has completely relaxed. I'm very calm, very calm, quiet, री कूल cool. जैसे हवा बिल्कुल हल्की होती ऐसा मेरा शरीर भी हवा की तरह बिल्कुल हल्का हो गया मेरे शरीर का कोई भार नहीं है वेटलेस अभी अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क के मध्य में एकागर करें और देखें अपनी सांसों को जैसे आप सांस को अंदर ले रहे हैं सांस को बाहर छोड़ रहे हैं जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं आपके मन में कोई भी तनाव चिंता परेशानी दुख सांसों के द्वारा बाहर जा रहा है इज एनी टेंशन प्रेशर इन योर माइंड इट्स गोइंग आउट एज यू आर ब्रीदिंग आउट और जैसे ही आप सांस को अंदर ले रहे हैं आपके गहन शांति की अनुभूति हो रही है एज यू आर ब्रीदिंग इन यू आर ब्रीदिंग इन अल ब्रीस अभी अपने ध्यान को प्रकृति के मध्य में एकाग्र करेंगे ट्राई टू कंसनट्रेट इन द सेंटर ऑफ यूर फोहेड देखें अपने आप को मस्तिष्क के मध्य में मैं एक चमकता हुआ बहुत सुंदर दिव्य सितारा हूं आ में ब्यूटिफुल Divine shining star एन the center of my forehead, जैसे सितारे सबको शांति देते हैं ऐसे मैं भी एक शांति का सितारा हूँ कम से कम तीस सेकेंड तक इसी संकल्प में रहेंगे मैं बहुत सुंदर दिव्य शांति का सितारा हूं देखें उस सितारे को अगर आपका मन कहीं और जा रहा है तो वापस उसे इसी विचार में लेके आए अपने मन से बात करें ऐ मन आज तू मेरा दोस्त बन जा तुझे जीवन में वास्तविकता में जो चाहिए शांति आनंद प्रेम आज मैं तुझे वो देने वाला हूँ इसलिए तू आज मेरे साथ रह अगर आपको नींद आ रही है तो आंखों को खोलें और अपने मन को इसी विचार में रमन करें कि मैं बहुत सुंदर दिव्य चमकता हुआ शांति का सितारा हूं जैसे ही दस से लेकर एक तक काउंट किया जाएगा दस से लेकर एक गिनती की जाएगी आप अपने अंदर उस गहर शांति में परम शांति में खो जाएंगे समा जाएंगे टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर आप अपने अंदर उस गहन शांति में समाते जा रहे हैं समाते जा रहे हैं फोर थ्री टू एंड वन आप खो गए उस गहन शांति में परम शांति में जो आपके अंदर है जो कि आप स्वयं खुद हैं That's what I am. That's what is my reality. मजा लें इस शांति का एक अजब सी शांति जो जिंदगी में आपने अभी तक कभी अनुभव नहीं की वाहरे में आहा। अभी ऐसा अनुभव करें कि बहुत बड़ा दिव्य सा सुंदर सितारा आपकी आंखों के बिल्कुल सामने हैं जैसे आप एक सितारे हैं वो भी एक बहुत सुंदर दिव्य सितारा है बहुत बड़ा सितारा है उससे सात रंगों की तरंगे निकलकर आप में समा रही हैं जैसे आप अपने मन की बात अपने दोस्त से करते हैं अपने संबंधी से करते हैं अपने माता पिता से घर वालों से पति से पत्नी से बच्चों से ऐसे ही आज हम उस सितारे से अपने मन की बात करेंगे किसी भी संबंध के साथ जो आपको अच्छा लगता है या अपने जीवन में मिस करते हैं अगर किसी की मदर नहीं है तो उसको माँ बनाकर उससे बात करेंगे किसी का सच्चा दोस्त नहीं है सच्चा साथी नहीं है उससे दोस्त बनाकर बात करेंगे जैसे मैं शांति का सितारा हूँ मेरा दोस्त मेरी माँ या मेरा बच्चा जिन माताओं बहनों का कोई बच्चा नहीं है उसको बच्चा बनाकर उससे बात कर सकते हैं जैसे मैं शांति का सितारा हूँ वो भी शांति का सागर है उससे मन की बातें करेंगे ऐसी बात जो जिंदगी में आज तक आपने किसी से भी शेयर नहीं की किसी को बताया नहीं उसके बारे में जिसको सोचकर आपके मन में चिंता परेशानी हो जाती या उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने आपको ज़िंदगी में बहुत दुख दिया चिंता दी परेशान किया जिसके बारे में सोचते ही आपका मन दुखी हो जाता परेशान हो जाता वो कोई भी हो सकता बचपन से लेके अब तक घर में आपके माँ बाप भाई या बहन आपके रिश्तेदारों में से कोई भी या स्कूल में टीचर कॉलेज में प्रोफेसर आपके पड़ोसी आपके बिजनेस में आपका बिजनेस पार्टनर नौकरी पर आपका बॉस कोई भी हो सकता है उसके बारे में उस दिव्य सितारे को सब कुछ बता दें टेक यू ऑन टाइम समय लें कम से कम एक मिनट अपने मन की बात सब उसको बता दें जैसे जैसे आप अपने मन की बात उस सितारे को बताते जा रहे हैं आपका मन हल्का होता जा रहा है ऐसा अनुभव करें कि मन से कोई बहुत बड़ा बोझ बहुत बड़ा कोई पत्थर पड़ा हुआ था उतर गया बोझ उतर गया बिल्कुल हल्के हो गए आप और उस सितारे से प्यार की तरंगे निकलकर आप में समा रही वो सितारा आपको बहुत प्यार कर रहा है क्योंकि जिससे आप मन की बात करते हैं उसका प्यार हमें नेचुरली मिलता है जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ऐसे वो सितारा भी मुझे बहुत प्यार कर रहा है और उसी प्यार के कारण जिस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया तंग किया परेशान किया उसको भी दिल से माफ़ कर देंगे कि उसने जाने अनजाने में मुझे तंग किया अगर पिताजी ने आपको दुख दिया मारा बचपन में तो शायद वो भी मेरा भला ही चाहते थे या ज्ञानवश उन्होंने ऐसा किया लेकिन मन में उनके ऐसा नहीं था किसी टीचर ने मेरे को बहुत बुरी तरह मारा तो वो भी अज्ञानवश क्योंकि वो भी शायद मेरी भलाई ही चाहते थे कि मैं जीवन में अच्छा बनूं या अगर किसी ने जानबूझकर भी किया तो उसको ये जान कर के जैसे मैं शांति का सितारा हूँ वो भी शांति का सितारा है उसको दिल से माफ कर देंगे जैसे ही आपने उसको माफ किया वो सितारा आपको और प्यार कर रहा है और उसके प्यार में खो गए आप अभी चलेंगे और देखेंगे मेरे पास क्या क्या भौतिक वस्तुएं हैं मेरे पास क्या क्या मटीरियल गुड्स हैं मेरा घर है चाहे अपना है किराए पर है एक कमरे का है दो कमरे का है मेरे पास मोटरसाइकिल है साइकिल है गाड़ी है जो भी है मेरे वस्त्र हैं मेरे पास मोबाइल है जो भी मेरे पास भौतिक वस्तुएं हैं मैं सबसे संतुष्ट हूं सब बहुत अच्छी हैं मैं सबसे संतुष्ट हूं जैसे ही आपने ये संकल्प किया वो खुशी का सितारा आपको खुशी से भरपूर कर रहा है आप में एक अजब तरह की खुशी ऐसी खुशी जो आपने जीवन में कभी अनुभव नहीं की उसका मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में खुशी का संचार हो रहा है वाहरे में मैं ही शांति हूं मैं ही प्रेम हूं खुशी मेरा निज गुण है मेरे पास सब वस्तुएं प्राप्त हैं जो मुझे जीवन जीने के लिए चाहिए मेरे जो भी रिश्तेदार हैं जो भी सगे संबंधी हैं दोस्त हैं क्लास फेलोज हैं मेरे टीचर्स वर्क प्लेस पर मेरे साथी सब अच्छे हैं जैसे मैं शांति का सितारा हूं ऐसे सभी शांति के सितारे हैं जैसे ही आपने ये संकल्प किया आप में खुशी और बढ़ गई मैं स्वयं से संतुष्ट हूं, सफल हूं। ये मैं हूं ये मेरा असली रूप है ये मेरे गुण हैं। रोज अगर हम शाम को 10 से 15 मिनट और सुबह जब हमें समय मिले स्नान के बाद या उठते ही आप इसका अभ्यास कर सकते हैं इस अभ्यास के द्वारा अपने आप में शांति प्यार और खुशी का अनुभव कर सकते हैं ओम शांति ओम शांति धीरे धीरे अभी अपने पाओं की उंगलियों को हिलाएंगे हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे अगर आपकी आंखें बंद है तो आंखों को खोलेंगे और सारा दिन इसी याद में इसी स्मृति से काम करेंगे कि मैं शांति का सितारा हूँ प्यार का सितारा हूँ खुशी का सितारा हूँ और इस प्रयोग को सारा दिन करते रहेंगे और जो अनुभव होगा इसको डायरी पे लिखेंगे थैंक यू ओम शांति नमस्कार चलिए आशा करूँगा कि आप सभी को बड़ा ही अच्छा लगा होगा इस यात्रा में खुद से कैसे बात करें और खुद की यात्रा कैसे करें ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकली राजेश जी ने करके बताया तो इसका अब रोज़ आप प्रैक्टिस करें सुबह या शाम जैसा भी आपको टाइम मिलता है और देखिए इक्कीस दिन में आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा प्रयोग करते रहे